अमेलिया की सड़क लिंडा ऑल्टमैन। अमेलिया को सड़कों से नफरत थी सीधी सड़कें घुमावदार सड़कें गंदी सड़कें सड़के, कुछ सड़कें सभी प्रकार के अजीब स्थानों तक ले जाती थी और कुछ सड़कें कभी भी नहीं ले जाती थी अमेलिया को सड़कों से इतनी नफरत थी कि हर बार उसके पिता जब कोई रोड मैप यानी नक्शा निकालते थे तो रोने लगती थी जिन सड़कों को अमेलिया जानती थी वे सीधे खेतों में जाती थी जहां मजदूर खेतों में धूप में मेहनत कर रहे होते थे और गंदी टूटी फूटी झोपड़ियों जहाँ लोगों को इतनी मेहनत न करनी पड़े या इधर उधर उतना घूमना न पड़े और मजदूर बस्तियों में रहना न पड़े वो चाहती थी कि उसका घर सफेद और साफ सुथरा हो जिसकी खिड़कियों पर नीले रंग के शटर और बगीचे में एक पुराना छायादार पेड़ हो फिर वो वहाँ हमेशा के रहेगी और फिर कभी मजदूर बस्ती यानी लॉस कैमिनो के बारे में नहीं सोचेगी लगभग अंधेरा हो चुका था जब उनकी जंग लगी पुरानी कार लेबर कैंप में केबिन नंबर बारह के सामने जाकर रुकी क्या यह वही केबिन है जहाँ पिछले साल रहे थे अमेलिया ने पूछा लेकिन किसी को याद नहीं था परिवार के बाकी लोगों को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था पर अमेलिया के लिए वो बहुत मायने रखता था साल दर साल अमीलिया के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि वो कहाँ रहती थी वो शहर के किस स्कूल में जाती थी और वहाँ किसके खेत में काम करती थी अमेलिया बस एक जगह बसना चाहती थी वो एक स्थान की होना चाहती थी शायद किसी दिन उसकी माँ ने कहा लेकिन पता नहीं वो अद्भुत दिन कब आए माँ अमेलिया ने पूछा मैं कहाँ पैदा हुई थी मिसेज मार्टिनेज एक पल के लिए रुकी और मुस्कराई कहाँ जरा मुझे याद करने दो शायद ही यूवर्सिटी में क्योंकि मुझे याद है कि उस समय हम हम लोग आड़ू तोड़ रहे थे बिल्कुल सही हम लोग आड़ू तोड़ रहे थे मिस्टर मार्टिनेज ने कहा इसका मतलब है कि तुम जून में पैदा हुई होगी अमेलिया ने गहरी आह भरी अन्य पिताओं को अपनी बेटी का जन्मदिन और तारीख याद रहती थी पर उसके माता पिता को सिर्फ काटी गई फसलें की याद थी मिस्टर मार्टिनेज के जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसर फसलों की लय के साथ जुड़े हुए जुड़े हुए थे अगले दिन सभी लोग भोर के समय उठे सुबह पाँच से आठ बजे तक अमेलिया और उसके परिवार ने सेब तोड़े क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी इसलिए अमेलिया को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी ताकि तोड़ते समय फलों को कोई नुकसान न पहुंचे काम खत्म करने के बाद अमेलिया के हाथ में खुजली हुई और उसके कंधों में दर्द होने लगा फिर उसने एक सेब उठाया और जल्दी से स्कूल की ओर चल दी पिछले साल अमेलिया ने फिल्म एलिमेंट्री स्कूल में छह सप्ताह बिताए थे पर वहाँ के टीचर ने अमेलिया से उसका नाम तक नहीं पूछा था पर इस साल टीचर ने उसका नाम पूछा टीचर ने अपनी कक्षा में सभी नए बच्चों का स्वागत किया और उन्हें पहनने के लिए नेम टैग यानी नाम के बिले दिए टीचर खुद एक नेम टैग पहनी थी उस पर लिखा था मिसेस रामोश बाद में मिसेस रामोश ने कक्षा के कक्षा के बच्चों से उनकी सबसे प्रिय इच्छा के बारे में एक चित्र बनाने को कहा हमारे साथ कुछ ऐसा साझा करो जो तुम्हारे लिए एकदम विशेष हो अमेलिया को अच्छी तरह पता था कि वो क्या बनाएगी उसने एक सुंदर सफेद घर बनाया जिसके सामने वाले बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। जब अमेलिया ने अपना चित्र पूरा किया तब तबेज रामोश ने पूरी दिखाया अमेलिया का नाम याद हो गया था अंत में यह वो जगह थी जहाँ अमेलिया रहना चाहती थी अमेलिया अपनी माँ को इस अद्भुत दिन के बारे में बताने के लिए बड़ी बेसब्र थी अमेलिया अंदर से खुद को बड़ा खुश महसूस कर रही थी इसलिए उसने मजदूर शिविर में वापस जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता खोजने का फैसला किया उसे अचानक एक नया रास्ता मिला थी अमेलिया की नई सड़क सक्री और पथरीली थी वो एक फुटपाथ की तरह अकस्मात बन गई थी जबकि सड़क को जान बुझ बनाया जाता है वो उस पगडंडी के घास के मैदान पर झाड़ियों में से होकर एक छोटी पहाड़ी से नीचे उतरी जहाँ वो आकस्मिक सड़क समाप्त हुई वहां पर एक सबसे चमत्कारिक पेड़ खड़ा था वो पेड़ बहुत पुराना और काफी मजबूत था और उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था वो सबसे सही चीज थी जो अमेलिया ने कभी देखी थी जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उस पेड़ के सामने अपने साफ सुथरे सफेद घर की भी कल्पना कर सकती थी अमेलिया खुशी के साथ नाच उठी और उसके काले बाल उड़ने लगे और वो घास के हरे मैदान पर गोल गोल घूमने लगे उसके बाद लगभग हर दिन काम और स्कूल खत्म होने के बाद अमेलिया उस पेड़ के नीचे आकर बैठती और नाटक करती जैसे वो अपने घर पहुँच गई हो दुनिया में किसी अन्य जगह से ज्यादा वो इस जगह की होना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो जगह उसकी हो लेकिन फसल की तुड़ाई का काम लगभग खत्म हो चुका था पर अमेरिया को नहीं पता था कि उस स्थान को छोड़ते समय वो क्या करेगी उसने सभी से सलाम मांगी अपनी बहन रोजा और माता पिता से उसने अपने भाई हेक्टर शिविर में अपने पड़ोसियों और स्कूल में मिसेज रामोस से भी सलाह मांगी लेकिन कोई भी उससे यह नहीं बता सका कि उसे क्या करना चाहिए जब उसे उत्तर मिला तो वो भी पगडंडी की तरह एकदम आकस्मिक था अमेलिया को एक पुराना टिन का डिब्बा मिला जिसे किसी ने कूड़ेदान कूड़ेदान में फेंक दिया था डिब्बे में गड्ढे थे और उसमें जंग लगी थी लेकिन अमेलिया ने उसकी कोई परवाह नहीं की वो डिब्बा उसकी समस्या का उत्तर था अमेलिया ने तुरंत तुरंत अपना काम शुरू किया उसने डिब्बे को अपनी प्रिय वस्तुओं से भरा सबसे पहले उसने क्रिसमस पर माँ द्वारा बनाए बालों के रिबन को डिब्बे में रखा उसके बाद वो नेम टैग रखा जो मिसेस रामोश ने उसे दिया था फिर पूरे परिवार की एक फोटो जो उसके पिछले जन्मदिन पर ली गई थी और अंत में उसने कक्षा में बनाए उस चित्र को रखा जिस पर टीचर ने चमकीला लाल तारा चिपकाया था सबसे अंत में उसने कागज की एक सीट निकाली कागज की एक सीट निकाली और उस पर पगडंडी से लेकर उस बहुत पुराने सड़क तक का एक नक्शा बनाया फिर बेहद करीने से लिखकर उसने उस सड़क को अमेलिया रोड का नाम दिया फिर उसने उस नक्शे को भी मोड़ कर डिब्बे में रख दिया अंत में सेबों की तुड़ाई खत्म हुई अमेलिया के परिवार और और अन्य मजदूर फिर से जाने की तैयारी करने लगी अमेलिया ने इस बार अपने खजाने के बक्से के साथ अपनी प्रिय पगडंडी की यात्रा की उसने उस पुराने पेड़ के पास एक गड्ढा खोदा और फिर धीरे से डिब्बे को गड्ढे के अंदर रखा और उसे मिट्टी से ढक दिया फिर उसने उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा ताकि ताजी खुदी मिट्टी पर किसी का ध्यान न जाए अपना काम खत्म करने के बाद अमेलिया ने एक कदम पीछे हटकर पेड़ को निहारा अंत में यह वो जगह थी जो उसे पसंद थी और जिसे वो अपना कह सकती थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ वो वापस आ सकती थी मैं जरूर वापस आऊंगी वो फुसफुसाई और फिर वो से चली गई अमेलिया घास के मैदान में कूदती हुई आगे वो को देख कर बाकी लोग कार में सामान पैक कर रहे थे अमेलिया अमेलिया ने उन्हें एक पल के लिए देखा फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी जीवन में पहली बार जब पिताजी ने रोड मैप यानी नक्शा निकाला तो वो रोई नहीं लेखक का अमेलिया मार्टिनेज और उसके परिवार जैसे हजारों लोगों को अक्सर प्रवासी खेत मजदूरों के रूप में जाना जाता है उन्हें आमतौर पर फसल कटाई के लिए एक फार्म से दूसरे फार्म पर जाना पड़ता है और उनका कोई स्थायी घर नहीं होता कई प्रवासी मजदूर दुनिया के विभिन्न कोनों से आते हैं जैसे मैक्सिको दक्षिण अमेरिका या कैरेबियन लेकिन उनमें से कई अमेरिकी नागरिक भी होते हैं जो अमेरिका में ही पैदा हुए थे कुछ मर्द अकेले यात्रा करते हैं और फसल काटने के बाद अपने परिवार के पास लौटते हैं अन्य मजदूर अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं मजबूरी में उनके बच्चे भी खेतों में काम करते हैं लगातार काम करने और इधर उधर घूमने से बच्चों के लिए किसी एक जगह को जानना या उसके साथ रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अमेलिया की इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की अपनी पसंदीदा जगह को खोज निकालती है